उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम समुद्र की दुनिया हम्म शंख और सीपियां आ लहरों के नीचे का संसार वाह पहाड़ घाटियां अरे नमक का पहाड़ ये क्या लिखा है व्हेल शार्क हम गहराई हजारों फीट बाप रे थोड़ा और पढूं इसमें तो मजा आ जाएगा हम मीटर हम कौन सी किताब पढ़ रहे हो मां बहुत अच्छी किताब है हम इसे पढ़कर लग रहा है कि मैं समुद्र के अंदर की सैर कर रहा हूं अच्छा वहां की अद्भुत दुनिया को देख रहा हूं अच्छा अच्छा तो यह बात है इसीलिए तुम अभी तक सोई नहीं हो हूं मां किताब पढ़कर मजा आ गया <laughs> अच्छा अच्छा ठीक है अब सो जाओ बेटा बहुत रात हो गई है ठीक है मां अरे वाह कितने सुंदर शंख और सीपियां हर एक रंग और आकार के हम तुम सिर्फ इन्हें ही देखकर हैरान हो के? अगर तुम मेरे साथ अंदर की दुनिया देख लो तब तो दंग ही रह जाओगे अरे ये आवाज कैसी कौन है बोलू बेटे मैं सागर हूं सागर हां मैं अपने बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूं अच्छा क्या तुम जानना चाहोगे हां जरूर बताइए ना तो सुनो मैं तुम्हें बताता हूं किन लगातार आती अनगिनत लहरों के नीचे का संसार कैसा है इसके नीचे भी पानी ही भरा होगा ना <laughs> पानी ही नहीं बेटा यहां तुम्हारी पृथ्वी की तरह पहाड़ घाटियां दरारें ज्वालामुखी वनस्पतियां जीव जंतु सब कुछ है ये तो बड़े अचरज की बात बताई आपने <laughs> पहाड़ वनस्पतियां जीव जंतु सब <laughs> <laughs> बेटे यहां एक और इतने छोटे-छोटे जीव हैं जिन्हें तुम सूक्ष्मदर्शी के बिना देख ही नहीं सकते हैं बेटा दूसरी ओर है दुनिया का सबसे बड़ा जीव हम्म व्हेल मछली हां बेटा मोनू मछली के बारे में तो तुमने पढ़ाई होगा हां पर क्या इनमें आपस में लड़ाई नहीं होती <laughs> लड़ाई और सहयोग दोनों ही होते हैं बड़े जीव छोटे जीवों को अपना आहार बनाते हैं अच्छा और बड़े जीवों के मरे हुए शरीर को छोटे जीव अपना भोजन बनाते हैं पानी में रहने वाले जीव बड़ी संख्या में अंडे देते हैं एक दूसरे का आहार बनने के क्रम से ही संख्या संतुलित रहती है बाबा हम हमें आपके अंदर बसने वाले और जीवों के बारे में बताइए ना <laughs> बताता हूं बताता हूं सुनो बेटा स्टारफिश जेलीफिश सी हॉर्स के बारे में तो तुमने सुना ही होगा हां पढ़ा होगा हम्म लेकिन बेटे क्या तुम जानते हो कि स्पंज जिसका उपयोग तुम अपने घर में कई कामों में करते हो वो भी एक समुद्री जीव है क्या स्पंज जीव है अभी <laughs> तक स्पंज भी एक जीव है चा? जो गहरे समुद्र में किसी चट्टान से चिपक कर पड़ा रहता है इसका पेट मुंह आंख नाक कुछ भी नहीं होता <laughs> फिर क्या जीवित कैसे रहता है इसके पूरे शरीर पर छोटे-छोटे छिद्र होते हैं अच्छा हां जिनसे यह अपना भोजन पानी से सोखता रहता है और जानते हो मूंगा जिसे मनुष्य एक कीमती पत्थर मानता है वो भी एक जीव है क्या मूंगा भी जीव है पिताजी तो उसे अंगूठी में पहनते हैं हां बेटा यह भी जीव है यह अपने कोमल शरीर के आसपास चूने का एक खोल बना लेता है अच्छा यह समूहों में रहता है हम्म और मरने के बाद भी इनका खोल समूह से जुड़ा रहता है अच्छा और एक चट्टान के रूप में दिखाई देता है सच हां और जानते हो मूंगा की एक बड़ी चट्टान ऑस्ट्रेलिया के पास पाई गई जो 2000 किलोमीटर लंबी है बाप रे हां 2000 किलोमीटर लंबी हां इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ हम्म अच्छा बाबा हुँ? आप बता रहे थे कि समुद्र में पहाड़ पर्वत वगैरह भी हैं हां <laughs> मेरी तिराहीटी में एक 64000 मील लंबी पर्वत श्रेणी का पता चला है बाप रे ओ इस पर्वत श्रेणी को मिड ओशियन रेंज कहा जाता है अच्छा हां अच्छा अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो तुम क्या जवाब दोगे बहुत आसान है माउंट एवरेस्ट <laughs> <laughs> बिल्कुल सही बोलो बिल्कुल सही लेकिन अगर समुद्र के अंदर के पर्वत इसमें जोड़ दिए जाए तो तुम्हारा जवाब गलत हो जाएगा <laughs> हां मेक्सिको की खाड़ी में सागर के अंदर 480 किलोमीटर चौड़ी और 1000 किलोमीटर लंबी खाई में एक पर्वत श्रेणी के कई पहाड़ एवरेज से दुगनी ऊंचाई के हैं बाप रे <laughs> एवरेज से दुगनी ऊंचाई की और जानते हो ये पहाड़ नमक के बने हैं है? इनमें तेल और गैस के भंडार हैं मैंने सुना है कि मोती भी सागर से मिलता है ठीक थी, बिल्कुल ठीक सुनाए बैठे तुमने और जानते हो इसे भी एक समुद्री जीव सीप ही तैयार करता है वो कैसे बाबा <laughs> देखो सीप के अंदर जब कोई बाहरी कण प्रवेश कर जाता है हुँ? तो सीप का जीव अपने बचाव के लिए उस पर मुक्ता रस छोड़ता है जो उस कण पर धीरे-धीरे जनता जाता है अच्छा और कई परतें चढ़ जाने के बाद मोती तैयार होता है सच कितनी मेहनत और मुश्किल से तैयार होता है मोती हम सागर बाबा आप कितने अच्छे हैं <laughs> कितनी कीमती चीजें आपके अंदर हैं ओ है तो सही पर इनका लालच कभी मत करना बेटा जानते हो क्यों क्योंकि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख अरे अरे सागर बाबा सागर बाबा सागर ये तो अरे मोनू बेटा मोनू बेटा उठो बेटा ये सोते-सोते किसे पुकार रहे हो उठो बेटा सुबह हो गई आह आह तो मैं सो रहा था मैं सपना देख रहा था समुद्र की दुनिया अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ अमरेंद्र बेहरा आलेख डॉ कौशल शर्मा कलाकार जैमिनी कुमार शारदा गुप्ता एवं रसज्ञ ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो